को सांकर अध्याय बृहदारोकोपनिषद शांक अध्याण पांच तदेत तदेतत्कर्म ऋषिर्मंत्र पश्युपल अवोचत उक्तमान कथम तदंस व्यवहित संबंध दंधे कर्मणों नाम थे तच्च दंस किं विशिष्ट उग्र क्रूर वा युवो एनरा निराकारावश्विनौ तच कर्म कि शन लाभाय लाभलुब्धो हि लोके क्रूर कर्मा तथा उपलब्ध्य लोके ऋषि ने ऋषि यहाँ मंत्र का वाचक है इस कर्म को देखते हुए कहा किस प्रकार कहा तदंश इस प्रकार यहाँ तत और दंश इन दुर्वर्ती पदों का अन्वय है दंश यह उस कर्म का नाम है वह दंश कर्म किस विशेषण से युक्त है उग्र क्रूर वाम तुम दोनों का हे नरा नराकार अश्विनी कुमारो वह कर्म किस लिए था संय लाभ के लिए क्योंकि लाभ का लोभी पुरुष लोक में भी क्रूर कर्म कर बैठता है जिस प्रकार लोक में होते हैं वैसे ही ये दोनों भी देखे जाते हैं तदाविह यद्रहसि तदि प्रकाशमृणोमी कौमी परजन्यः न इव पर्जन्यव नकारस्तूपादपचार पर उपमर्थियो वेदे न प्रतिषेधाथ यम न अस्विवे यद्युरीवृष्टि यहाजन्यो वृष्टि प्रकाशयति तनि दिशब्द तद्वदम युवजोह क्रूरम कर्म आविष्कृणोमीति संबंध है मंत्र कहता है तुमने जो एकांत में किया है उसे मैं प्रकट किए देता हूँ किसके समान सो बदलाया जाता है तन्यतु न अर्थात मेघ के समान वेद में जो नकार किसी पद के पीछे रहता है वह उपचार मंत्र मात्र में उपमा के अर्थ में होता है निषेध अर्थ में नहीं होता जैसे अश्वम न यह वाक्य अश्व के समान इस अर्थ में है उसी प्रकार जैसे मेघ गर्जनादि शब्दों के सहित वृष्टि को प्रकाशित करता है उसी प्रकार मैं तुम दोनों के क्रूर कर्म को प्रकट करता हूँ ऐसा इसका संबंध है नन्वश्विनोह स्तुत्यर्थ कथमऊ मंत्रो शाताम निन्दा वचनौ ही मऊ शंका किंतु ये दोनों मंत्र अश्विनी कुमारों की स्तुति के लिए कैसे हो सकते हैं ये तो उनकी निंदा को ही बदलाने वाले हैं नई सदोषा स्तुति न निंद वचनौ यस्मा दीदृशन अपि अति कर्म कुरत यूर वनोर्न लोम च मीयत न चान्यत कंचिदीयत सुतावेत निंदा प्रशंसा ही लौकिका स्मरती तथा प्रशंसारूपाचार निंदा लोके प्रसिद्धा समाधान यह दोष नहीं है यह उनकी स्तुति ही है ये मंत्र निंदावाचक नहीं है क्योंकि ऐसा क्रूर कर्म करने पर भी तुम दोनों का बाल भी बाका नहीं होता और न तुम्हारी दूसरी ही कोई हानि हो रही है अतः यह उनकी स्तुति में ही है लौकिक पुरुष कहीं प्रशंसा को निंदा मानते हैं इसी प्रकार लोक में प्रशंसा रूपा निंदा भी प्रसिद्ध है दध्यंग दध्यंगना आथर्ण एकनर्थको निपा जन्मधुकक्षण मथवण वा दुवाभ्याम अश्व श्रृष्णा शिर्षा प्रयतईम उवाच यत प्रोवाच मधु इमेंथको निप दध्यंग नाम के अथर्ण ने यहाँ ह निर्थक निपात है। जिस आत्मज्ञान रूप क्य मधु का तुम्हें घोड़े के सिर से प्र ईम उवाच प्रवचन किया था अर्थात जिस मधु का उपदेश किया था यहाँ ईम यह निरथक निपात है इदम वही तन्मधु दध्यंगाथर्वणस्वीभ्यावाच तदेतृशि पश्यवोचत आथर्वण यश्व दधी चेस्व शि प्रत्यम सवाम मधु प्रभु उस इस मधु का दध्यंगाथर्वण डे अश्विनी कुमारों को उपदेश किया इसे देखते हुए ऋषि मंत्र दष्टा ने कहा है हे अश्विनी कुमारों तुम दोनों अथर्वण दध्यंग के लिए घोड़े का सिर लाए उसने सत्यपालन करते हुए उन्हें त्वत्वाष्ट्र सूर्य संबंधी मधु का उपदेश किया तथा हे दस्र शत्रुहिंसक जो आत्मज्ञान संबंधी कक्ष गोप्य मधु था वह भी तुमसे कहा इदम वै तन्मद्वीत्यादि पूर्ववन मंत्रशनाथ तथान मंत्रस्तामें मंत्रस्तामेव असरती स्म आथर्वणो दध्यंग आथर्वणो जो विद्यत इतो विषिष्टि दध्यंगनाथर्वण इदम वै तधु इत्यादि कथन पूर्वत अन्य मंत्र प्रदर्शित करने के लिए है अर्थात इसी प्रकार दूसरे मंत्र ने भी उसी आख्यायिका का, का अनुसरण किया दध्यंग नाम वाला अथर्वण अथर्वण तो दूसरा भी है इसलिए दध्यंग नामक आथर्वण ऐसा कहकर इसे विशेषण युक्त करते हैं तस्में दधी चथर्वणय हे स्विनाति मंत्रिशो वचन अश्व अस्व से स्वभूत शि ब्राह्मण से शिशि छिन्नेविछिवा ईदृशम अति क्रूर कर्म कर अश्व शिरो ब्राह्मण प्रति ऐर गमितवत युवाम स चाथर्वणो वहाँ युवाभ्या तन्मधु प्रवोचद पूर्वं प्रतिज्ञात वक्षामिति हे अश्विनी उस दध्यंग आथर्वण के लिए यह मंत्र द्रष्टा ऋषि का वचन है तुम अश्व अश्व का स्वभूत सिर अर्थात ब्रम ब्राह्मण का सिर काट देने पर तुम अश्व का सिर काटकर ऐसा अत्यंत क्रूर कर्म कर उस अश्व के सिर को तुमने ब्राह्मण के पास ऐरियतम ऊँचाया और उस अथर्वण ने तुम्हें उस मधु का उपदेश किया जिसके लिए उसने पहले या प्रतिज्ञा की थी मैं कहूँगा स किम एव जीवित संदेह आवोचत इतुच्य ऋताज य पूर्व प्रतिज्ञात सत्यम तत् परिपालय्छन् जीवितादपिशर्म परिपालना गुरुतरे लिंग में तथ उसने इस प्रकार जीवन के संदेह में पढ़कर भी उसका उपदेश क्यों किया सो बतलाया जाता है ऋतायन जो पहले प्रतिज्ञा किया हुआ सत्य था उसका पालन करने के लिए यह इस बात का सूचक है कि सत्य धर्म का पालन जीवन से भी बढ़कर है किम तन मधु प्रवोचत इतुच्यम त्ष्टा आदि संबंधी यज्ञस्य कर्मा ये अभवत तत्ति सन्धाथर्ग तवर्गकर्माूत यद्विज्ञान तत्मधुय शिछेदन प्रतिसधादीष दर्शन ष्टा तत्वान्मधु हे दस्रौ दस्रावि पर बलानापक्ष उपक्षपिता शत्रुवा हिंसता न केवलम मधु कर्म संबंधी कव मधुकर्मसंबंधी युवाभ्यावोचत अभी चं गोप्यमस्यत्मसबंधी यदिज्ञान मधु मधु मध्याय मधुब्राह्मणेनोक्तमकाशिम तम युवाभ्या प्रवोचदीनुवर्तते उसने किस मधु का उपदेश किया सो कहा जाता है त्वाष्ट्र मधु का त्वष्टा सूर्य को कहते हैं उससे संबंध रखने वाले मधु का यज्ञ का सिर काटे जाने पर वह त्वष्टा हो गया उसके प्रतिसंधान जोड़ने के लिए प्रवर्ग कर्म है वहां प्रवर्ग कर्म का अंगभूत जो विज्ञान है वही त्वाष्ट मधु है यज्ञ के सिरच्छेदन के प्रतिसंधान से संबंध जो दर्शन है वही त्वाष्ट मधु है हे दश्रु दशर दस्र अर्थात पर पक्ष की सेना का क्षय करने वाले अथवा शत्रुओं के हिंसकों हिंसकों इसके सिवा उन्होंने तुम्हें केवल कर्म संबंधी त्वाष्ट मधु का ही उपदेश नहीं किया अपेतु तो कक्ष गोप्य अर्थात जो परमात्म संबंधी रहस्य भूत मधु विज्ञान था जिसका मधु ब्राह्मण द्वारा वर्णन किया गया है और जो तृतीय और चतुर्थ दो अध्याय में प्रकाशित किया गया उसका भी तुम्हें उपदेश किया यहाँ प्रवोचत उपदेश किया इस क्रियापद की अनुवृत्ति होती है इदम वही तन्मधु दध्यंगाथर्मणोश्यावाच तदेतृशि पश्य नवोचत पुरश्चक्रे द्विद पुश्चक्रे चतुष्पुरक्षी भूत पुरापुरश आविशदती सवा अयम पुषा सर्वासुष पुष्यो नैन किंचनायन किंचना संत उस इस मधु का दद्यंगा थर्वण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया इसे देखते हुए ऋषि ने कहा परमात्मा ने दो पैरों वाले शरीर बनाए और चार पैरों वाले शरीर बनाए पहले वह पुरुष पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया वह यह पुरुष समस्त पुरों शरीरों में पुरिशय है ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुरुष से ढका न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें पुरुष का प्रवेश न हुआ हो जो पुरुष से व्याप्त न हो इदम वही कर्मार्थ तन्मद्वीति पुवत उतौ दव मंत्रो प्रवर्गसख्यायसंहर्ता दवर्गकर्माध्यारर्थ आख्यायिताभ्या मंत्र ब्रह्म विद्याद्याध्यार उत्तराभ्याभ्या इत्यतः प्रवर्तते प्रकाशयतव्य प्रवर्त यक्ष मधुकवाणो युवाभ्या किनस्तम वै तन्मधु इत्यादि का अर्थ पूर्वत है उपरयुक्त दो मंत्र संबंधी आख्यायि का, का उपसंहार करने वाले हैं कर्म संबंधी दो अध्यायों का अर्थ इन उपर्युक्त आख्यायिभूत दो मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है ब्रह्म विद्या संबंधी दो अध्यायों का अर्थ आगे की दो ऋचाओं द्वारा प्रकाशित करना है इससे श्रुति प्रवृत्त होती है आथर्मन ने तुम दोनों से जो कक्ष मधु कहा था ऐसा ऊपर कहा गया है वह मधु क्या था उसका वर्णन किया जाता है पुरश्चक्र पुरपुराणी शरीरणी य इय व्याकरण प्रक्रिया स परमेशे अव्या व्याकुर्वाण प्रथम भूरादी लोकान पलक्षितानि मनुष्य शरीराणि पक्षी शरीराणि तथा शरीराणि चक्रे पलक्षितानि पशु शरीराणि पुरश्चक्रे पुरे पुर अर्थात शरीर क्योंकि यह अव्यक्त के व्यक्त होने की प्रक्रिया है उस परमेश्वर ने अव्यक्त नाम रूप को व्यक्त करते हुए पहले भू आदि लोकों की रचना कर द्विपदों को दो पैरों से उपलक्षित मनुष्य शरीर और पक्षी शरीरों को चक्रे रचा तथा चतुपच्चात पैरों से उपलक्षित पशु शरीरों को बनाया पुरुपस्ता स ईश्वर पक्षीलिंगशरी भूत शरीराष आविश्त्यर्थमाचति स वा अं पुरुषः सर्वासु सर्वशरीरेषु पुरुष सर्वरीसुषयत पुषय सन पुष्च्य नैने कींचन दप्या मना तथा किंचितप्यावृत मनाछादलन किंचना संवृत मंत्र नु प्रवेश बाह्यूतेनाभूतेन चनावृत एव कारण रूपेण सामत्मनातर्बहर्भाव पुरश्चक्रे इमंत्र संक्षेपत आत्मकित्व माचष्ट पुर अर्थात पहले वह ईश्वर पक्षीलिंग शरीर होकर पूर्व शरीर में पुरुष रूप से प्रविष्ट हो गया इसी वाक्य का अर्थ स्तुति करती है वही यह पुरुष समस्त पूर्वो पुरु संपूर्ण शरीर में पुरुषय है पूर्व में शयन करता है अतः पुरुषय होने के कारण वह पुरुष इस प्रकार कहा जाता है इससे कुछ भी अनामृत अनाच्छादित नहीं है तथा इससे कुछ भी असमृद्ध नहीं है अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पुरुष भीतर और बाहर रहकर स्वयं प्रविष्ट व्याप्त न हो इस प्रकार वही नाम रूपात्मक अंतर्वाही भाव से देह और इंद्रिय रूप में स्थित है तात्पर्य यह है कि यह पुरुष चक्र इत्यादि मंत्र संक्षेप से आत्मा के एकत्व तो का निरूपण करता है